भिक्षकोपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है इसमें आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण हेतु तो भिक्षाचर्या द्वारा जीवन यापन करने वाले सन्यास धर्म का संक्षिप्त किंतु प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है सर्वप्रथम कुटीचक बहुदक, हंस एवं परमहंस नामक सन्यासियों के उदाहरण देकर उनके आहार विहार शिखा सूत्र वस्त्र का उल्लेख किया गया है अंत में परमहन सन्यास के विषय में अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन किया गया है जिसके द्वारा परमहन सन्यास की महनीय महिमा एवं उसके कठोर अनुशासन का पता चलता है कलेवर की दृष्टि से यह उपनिषद कुल पाँच मंत्रों की अति लघु का स्वरूप वाली है परंतु महत्व की दृष्टि से अत्यधिक श्रेष्ठ मानी जाती है शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णमुदच पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमे वशिष्य ओ शातिशा शाति हरि ओम अथ भिक्षू कुटीचक बहुदक हंस परमहंसा चेतच्च्वार मोक्षार्थी भिक्षुओं की चार श्रेणियाँ होती है कुटीचक बहुदक हंस और परमहंस यहाँ मोक्षार्थी भिक्षुओं के बारे में अनुशासन में बताए जा रहे हैं भोगार्थी स्वार्थी भिक्षु जो अपनी असमर्थता के कारण भिक्षा मांगते हैं मोक्षार्थी समर्थ होते हुए भी लौकिक बंधनों से ऊपर उठने के क्रम में भिक्षा जीवी बनते हैं का नाम गौतम भरद्वाज याज्ञवल्क्य वशिष्ठ प्रभृत घ्रासश्चर योग मार्ग मोक्ष प्राथयते कुटीचक भिक्षु गौतम भरद्वाज याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ आदि के समान अष्टग्रास भोजन लेकर योग मार्ग में योग के माध्यम से मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं मात्र शरीर रक्षा के लिए न्यूनतम भोजन का एक प्रमाण अष्ट ग्रास माना गया है एक ग्रास उतना अंश माना जा सकता है जिसे एक साथ मुख में रखकर कर जा सके ऐसे आठ ग्रास खाकर शरीर रक्षा की जा सकती है ऐसा अनुभव करके यह नियम बनाया गया प्रतीत होता है अथ बहुत का नाम त्रिदंड कमंडलु शिखा यज्ञोपवीत का वस्त्र धारिणों ब्रह्मर्षि गृह मधुमांस वर्जय्वाष्टौ ग्रासा भैक्षाचरण करोग मार्गे मोक्ष में प्राथयते बौद्धक भिक्षु त्रिदंड कमंडलु शिखा यज्ञोपवीत और काषाय वस्त्र धारण करते हैं तथा मधु मांस को छोड़कर ब्रम्हर्षि किसी सदाचारी नैचिक के घर में भिक्षाचरण द्वारा आठ ग्रास भोजन ग्रहण करते हुए योग मार्ग द्वारा मोक्षासान करते हैं अथ नाम ग्राम एक एकक्र नगरे पंचरात्र क्षेत्रे सप्तरात्र तदुपरी न वसेयु गोमूत्र गोमया हिणो निंद्राणपरायण योगमागे मोक्षमें हंस नामक भिक्षु किसी गांव में एक रात्रि नगर में पंच रात्रि तथा तीर्थ क्षेत्र में सात रात्रि से अधिक निवास नहीं करते वे गोमूत्र और गोमय गोबर का आहार ग्रहण करते हुए नित्य व्रत परायण होकर योग मार्ग से मोक्ष की खोज करते हैं यहां गोमूत्र और गोमय को अंतःकरण शोधन के उद्देश्य से आहार रूप में पंच आदि के रूप में ग्रहण करने का विधान प्रस्तुत किया गया है अथ परमहंसान संवर्तकारुणी श्वेतेतु जड भरत सुखवाम देवाहक्रभृतर योगमागे मोक्षमें प्राथय वृक्षमूले शून्यगृहे शमशान वचनों वाबरा व वा, दिगंबरा वेषा धर्म लाभालाभौ शुद्धाशुद्ध दैतवर्जिता समलो कांचना सर्वर्णेशु भैक्षाचरण्वा सर्वेति पश्य अथ जातूपरा निर्वंद निपरीग्रहानपरायणा आत्मनिष्ठा प्राणसंधारणा यथोक्त काले भैक्षारचरन शून्यगार दीवृहतणकूट वलीकृक्षमूलकूलालग्निहोत्रशाला नदी कंदर कुहर कोटर कुहरकोटर निर्जलस्थंडले तत्र ब्रह्म सम्यक संपन्ना शुद्धमान सन्यासीन देह देहत्याग कहते ते परमहंसा परमहंसनाषद परमहंसनामकु संवर्तक आरुणी श्वेतु जल भरत दत्तात्रेय शुकदेव वामदेव और तक आदि की तरह अष्ट्रा भोजन ग्रहण करके योग मार्ग में विचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं परमहंसों का निवास स्थान शून्य गृह अथवा स्मशान होता है वे वस्त्रयुक्त अर्थात सांबर अथवा दिगंबर होते हैं उनके लिए धर्म अधर्म लाभ अलाभ कुछ नहीं होता वे शुद्ध और अशुद्ध द्वैत के संदर्भ में कोई अभिमत नहीं रखते वे मिट्टी पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं करते अर्थात उनके लिए ये सभी समान है सभी वर्णों में वे भिक्षाचरण करते हैं एवं सर्वत्र अपनी आत्मा का ही दर्शन करते हैं वे जात रूप धर अर्थात पैदा हुए बालक की तरह निर्लिप्त निर्विकार शुचि अशुचि भाव से परे होते हैं वे परमहंस निर्द्वंद्व परिग्रह रहित शुक्ल ध्यान परायण आत्मनिष्ठ जीवन धारण करने की इच्छा से यथोक्त काल में भिक्षाटन करने वाले एकांत घर देवस्थल झोपड़ी वल्मीक अर्थात बाबी वृक्ष मूल कुलालशाला कुंभकारगृह यज्ञशाला नदी तट पर्वत स्थित गुहा टीला गड्ढा झरना आदि किसी भी स्थल पर निवास करते हैं वहाँ निवास करते हुए वे भली प्रकार आत्मिक विभूतियों से संपन्न होकर शुद्ध मन से परमहंस वृत्ति का पालन करते हुए सन्यास द्वारा शरीर त्याग करते हैं वे ऐसा करने वाले परमहंस कहलाते हैं ऐसा इस उपनिषद का अभिमत है ओम पूर्णवध पूर्णवदम पूर्णात् पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मे ओम शांति शांति शांति हरि ओम ये भिक्षुकोपनिष्माता